संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा के कर्तव्य तथा मर्यादा का पालन करने वाली की सद्गति का वर्णन। राजा राजा ने पूछा पितामह, जिस राजा की शक्ति छीन हो गई हो जो दीर्घ सूत्री हो जिसके नगर और राष्ट्रों को शत्रुओं ने बांट लिया हो जिसके मंत्रियों में एकमत ना हो जो दुर्बल हो गया हो और बलवान शत्रुओं ने जिसके चित्त को घबराहट में डाल दिया हो उसे क्या करना चाहिए बोले राजन बाहर से आने वाला शत्रु यदि धर्म और अर्थ में कुशल तथा पवित्र चरित्र हो तो उसके साथ शीघ्र ही संधि कर ले और इस प्रकार अपने परंपरागत राज्य को शत्रु के हाथ में जाने से बचा ले खजाना और सेना को त्याग देने से ही जिन आपत्तियों से छुटकारा मिल सकता हो उसके लिए अर्थ और धर्म को जानने वाला कौन मनुष्य अपने शरीर को भी फसावेगा युद्धिष्णु ने पूछा दादाजी यदि भीतर ही भीतर मंत्री लोग बिगड़ उठे बाहर नगर और ग्राम आदि को शत्रु ने रौन डाला हो खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य भी खुल गया हो तो ऐसी दशा में राजा को क्या करना चाहिए जी बोले ऐसी स्थिति में या तो तुरंत संधि कर चाहिए या अकस्मात अपना प्रबल पराक्रम दिखाकर शत्रु को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसा उद्योग करते समय यदि मृत्यु हो जाए तो वह भी परलोक में हित करने वाली होती है यदि सेना का अपने प्रति अनुराग हो और उसमें उत्साह भी हो तो थोड़ी होने पर भी उसकी सहायता से राजा पृथ्वी को जीत सकता है यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में जाता है और शत्रु को मार डालता है तो पृथ्वी का राज्य भोगता है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जब राजा का लोक रक्षा रूप परम धर्म न निभ सके और पृथ्वी में आजीविका के सारे साधनों पर लुटेरों का अधिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए तथा तो ऐसा आपातकाल आने पर जो ब्रह्म दयावश अपने स्त्री पुत्रादी को न छोड़ सके वह किस प्रकार अपनी जीविका चलावे जी बोली युधिष्ठिर ऐसी स्थिति में को को तो तो अपने विज्ञान के बल से जीवन निर्वाह करना चाहिए और राजा को यदि फिर अपना राज्य राज्य पाने की की इच्छा हो तो वह किसी प्रकार व्यवस्था का बिगाड़ न करते हुए प्रजा को अपना समझकर उसकी रक्षा के लिए उसके दिए बिना ही उससे धन ले सकता है परंतु विपत्ति में पड़ जाने पर भी ऋतिक पुरोहित आचार्य और ब्राह्मणादि आदरणीय व्यक्तियों को न सतावे उनसे धन न यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है। सब मनुष्यों को इस पर ही विश्वास करके इसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए यदि गांव या नगर के बहुत से लोग रोषवश राजा के पास एक दूसरे की स्तुति या निंदा करें, तो उनकी बात मानकर ही किसी का सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरों की निंदा करना दुष्ट पुरुषों का स्वभाव ही होता है तथा सतपुरुष सर्वदा दूसरों के गुण ही गाया करते हैं जो भगवान के अवतारों तथा द्वारा सब ओर से सम्मानित और अपने हृदय से भी अनुमोदित हो राजा को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए सतपुरुषों ने जिस विनय युक्त मार्ग का अनुसरण किया हो उसी पर उसे स्वयं भी चलना चाहिए राजस्वों का आचरण ऐसा ही हुआ करता है राजन राजा को चाहिए कि अपने और शत्रु के राज्य से धन लेकर अपने खजाने को भरे खजाने से धर्म की वृद्धि होती है और इसी से राज्य की जड़ भी फैलती है कोष की रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजा का सदा का धर्म है किंतु यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है बिना सेना के राज्य कैसे टिक सकता है और राज्य के पास कैसे रह सकती है अतः राजा को सदा ही कोष, सेना और को रहना चाहिए। जिस प्रकार सुखी लकड़ी टूट जाती है किंतु कभी झुकती नहीं उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए उसे कभी दबना नहीं चाहिए राजा को ऐसी लोक मर्यादा स्थापित करने चाहिए जो प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो लोक में साधारण काम में भी मर्यादा का ही मान होता है संसार में ऐसे भी लोग हैं जो लोग पर लोग दोनों ही को नहीं मानते ऐसे नास्तिकों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए युद्ध करने वाले को मारना पर स्त्री पर बलात्कार करना कृतघ्ता ब्राह्मण का धन लेना किसी का सर्वस्व छीनना स्त्री का अपहरण करना तथा किसी ग्राम पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना यह सब बातें उसकी मरने पर दुर्गति नहीं होती इस विषय में यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है कायब्द नाम के एक विषाद पुत्र ने एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी वह बड़ा बुद्धिमान सूर्य आश्रम धर्मों का पालन करने वाला ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था, तथा के द्वारा निषाद जाति की स्त्री के पेट से उत्पन्न हुआ था वह शाम सवेरे दोनों समय वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित कर देता था उसे देश और काल का अच्छा ज्ञान था तथा वह सर्वदा पार यात्रा पर्वत पर घुमा करता था उसे सब प्रकार के प्राणियों के स्वभाव का ज्ञान था उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शत्र बड़े सुदृढ़ थे वह अकेला ही हजारों मनुष्यों की सेना को जीत लेता था तथा उस विशाल वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता पिता तथा दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा किया करता था वह माननीय पुरुषों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और उनकी तरह तरह से सेवा करता था एक बार मर्यादा का अतिक्रमण और तरह तरह के क्रूर कर्म करने वाले वाले कई ने उससे कहा, तुम देश काल और और को जानने बुद्धिमान प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सबकी सलाह से तुम हमारे सरदार बन जाओ तुम हमें जैसी जैसी आज्ञा दोगे वैसा वैसा ही हम करेंगे तुम माता पिता के समान हमारी यथोचित रीति से रक्षा करो इस पर ने का इस पर कायब्य ने कहा प्यारे भाइयों तुम कभी स्त्री डरपोक बालक और तपस्वी पर हाथ न उठाना तथा जो युद्ध न करना चाहता हो उसका वध न करना स्त्रियों को कभी बलात् मत पकड़ना स्त्री हत्या से सर्वथा बचकर रहना ब्राह्मणों के हित का सर्वदा ध्यान रखना उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना सत्य का कभी परित्याग न करना और जिन घरों में देवता पितर और अतिथियों का पूजन होता हो उनमें कभी विघ्न मत डालना समस्त प्राणियों में ब्राह्मण ही विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य हैं। इसलिए आवश्यकता हो, तो अपना सर्वस्व लगाकर भी उनकी सेवा करनी चाहिए देखो ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसका अनिष्ट चिंतन करने लगते हैं उसकी तीनों लोगों में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता जो पुरुष ब्राह्मणों की निंदा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है उसका सूर्योदय होने पर अंधकार के नाश के समान अवश्य नाश हो जाता है जो मनुष्य सतपुरुषों को दुख देता है शास्त्र में उसका वध करने की आज्ञा है दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए ही हुआ है अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी जो धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र ही सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं देखो ये सब बातें तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ विष्णु कहते हैं तब उन सबने कायब्य की आज्ञा का ही अनुसरण किया इससे उन सभी की उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया इस पुण्य कर्म से कायब्य ने भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की क्योंकि ऐसा करके उसने सत्पुरुषों की रक्षा कर ली और दसवों को पाप से बचा दिया जो पुरुष नृत्य प्रति कायव्य चरित का मनन करता है उसे किसी भी प्रकार के प्राणियों से भय नहीं होता